नमः पर नम अथकाशोध्याजुनवाच मदनुग्रहाय पर गुह्यम ध्यामी योक वचस्ते मोहोय विगत मम पदछेद मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीत यत त्वया उत्तम वचह तेना शर्थ मद मदनुग्रहाय मुझ पर अनुग्रह करने के लिए त्वया आपने अपने जो परम परम गुह्यम गोपनीय अध्यात्म संगीतम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 महात्म्यमपि चाव्ययम् भवाप्ययो महात्म्यमी चाव्येद भवाप्ययोता मैं कमलपत्राक्ष महात्म्यम अव्यय अन्वय शब्दा क्योंकि कमलपत्राक्ष कमल नेत्र मया मैने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 तथ तम आत्म परमेश्वर द्रष्टुम्छा ते रूप ईश्वर पुरुषोत्तम पदछेदा आसथ तुम आत्मा परमेश्वर द्रष्टुम्छा ते रूप ईश्वरं पुरुषोत्तम अनुय श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 ज्ञान ईश्वर, शक्ति बल वीर और देश युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष द्रष्टु देखना इच्छा चाहता हूँ मन्यते यदि तत्सख्यम मैया दृष्टु मिति प्रभु योगेश्वर तत्व में तुम दर्शात्मा नव्यम मनसे यदि तक मैं दृष्टुम प्रभो योग तथ में आत्मा अव्यार्थ प्रभो हे प्रभो यदि यदि माया मेरे द्वारा आपका वह रूप दृष्टुम देखा जाना शक्यम शक्य है कि ऐसा मन ऐसी आप मानते हैं तथा तो योगेश्वर है योगेश्वर तुम आप आत्मान अपने उस अविनाशी अव्ययम स्वरूप का मैं मुझे दर्श दर्शन कराइए, श्री भगवाच पश्च पार्थ रूपी शत शोथ सहस्रश नाधा दिव्या वर्णाकृतीद पश्चि पाथ रूपाणी शत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 और नाना वर्णाकृति नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले दिव्या अलौकिक रूपाणी रूपों को पश पश्च देख पश्चाद्र मरुतस तथा बहुन दृष्ट पूर्वाणी पश्चाचरिया भारत पदच्छेद श्य आदित्याद्र अश्नौ मरु तथा बहूनी अदृष्ट पूर्वाणी अन्वय एवं भारत हे भरत अर्जुन मुझ में आदित्यान आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को वसुण आठ वसुओं को रुद्रान एक रुद्रो को अश्विनों दोनों अश्विनी कुमारों को मरुतः उनचास मरुदगणों को पश देख तथा तथा और भी बहुनी बहुत से अदृष्ट पुर्वाणी पहले न देखे हुए आश्चर्याचर्य रूपों को पश देख इकस्थम जगत कृष्ण पश्चाध्य सचराचरम मम देहे गुडा के ससीदम इह कृष्णम पश्य अद्य सचरा चरम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 स्वक्षुषा दिव्यम दधा ते चक्षु पश्चिमी पर छीद न तो मत द्रष्टुम अने चक्षुषा दिव्यम ददा ते चक्षु पश्चिमी योगम ऐश्वरम अन्वय शब्दाथ परन्तु मजको तू अने चुषा अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा दशम देखने में एव न शक्यते समर्थ नहीं है अतः इसी से मैं से तुझे दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु अर्थात नेत्र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 एवं इस प्रकार उक्तवा कह ततः उसके पश्चात पार्थाय अर्जुन को परम परम ईश्वरम ऐश्वर्य रूपम दिव्य स्वरूप दर्शियामास दिखलाया अनेक वक्त नयनम अनेका भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्याने अनेक वक्न अनेका, अनेका दर्शन दिव्याभ दिव्य दिव्या माल्यांबरधरम दिव्य गुलेपनम सर्वाशमय देव विश्वतो विश्व तो मुखम परेद दिव्य माल्याम्बर धरम दिव्य गंधानु लेपनम सर्वाशर्यम देव अन विश्व तो मुखम शब्दार्थ अनेक वक्र नयनम अनेक मुख और नेत्रों से युक्त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 दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए सर्वाश्चर्यमय सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंतम सीमा रहित और विश्वतो मुखम सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप देवम परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा देवी सूर्य सहस्र से भवे पदुता यदि भा सदृशी सा महात्म पर सदृशि साक्षात भाष तस्त्मय शब्दार्थ देवी आकाश में सूर्य सहस्त्र हजार सूर्यों की युगपत एक साथ उथिता उदय होने से उत्पन्न जो भाव प्रकाश हो होता वह भी तस् उस महात्म विश्व रूप परमात्मा के भाषा प्रकाश के सदृशी सदृश सद्रिश यदि कदाचित ही त्याग हो अनेकधा देव शरीरे तदा तत्रकस्थं जगतकृष्णी त्रेकस्थम जगत कृत्न अनेक अपछ्यदेव शरीरे पांडव तदा अनवय एवं शब्दार्थ पांडव पांडु पुत्र अर्जुन ने तथा उस समय अनेक धा अनेक प्रकार से प्रविभक्तम विभक्त अर्थात पृथक पृथक कृष्णम संपूर्ण जगत जगत को देव देव देवों के देव श्री कृष्ण भगवान की तत्र उस शरीरे शरीर में एकस्थम एक जगह स्थित अपा तत स विस्मया विष्ट हृष्ट रोनंजय प्रणम्यशीलता देंजलिभासत पदछेद विस्मया विष्ट हृष्ट रोन प्रणम्यशीलता दें वितांजलि अभाषत अनवय एवं शब्दार्थ तत उसके अनंतर सह वह विस्मयाविष्ट आश्चर्य और दृष्टरोमा धनंजय अर्जुन देवम प्रकाश मै विश्व परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित शिषा शिशे प्रणम में प्रणाम करके कृतांजलि हाथ जोड़कर कर अभासत, बोला अर्जुन वाच पशा देवास्त तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मीशम कमलासनस्थ मृषिश्चर्वागा दिव्या पशा देवान तव दवे सर्वान्ता ब्रह्मा ईशं कमलासनस्थम च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 कमलासनस्थम कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मांडम ब्रह्मा को ईशम महादेव को च और सर्वान संपूर्ण ऋषिन ऋषियों को क्या तथा दिव्यांग दिव्य उर्गान सर्पों को पश्चा देखता हूँ अनेक बहूदर वस्त्र पश्या ताम सर्वतनम ना न मध्यम न पुन स्तवादी पश्या विश्व स्वीप पदक्ष अनेक बाहु बाहर वक्त नेत्र पश्या अनतूपम न अंत न मध्यम न पुनः तव तो आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व अन्वय शब्दार्थ विश्वेश्वर हे संपूर्ण विश्व के स्वामी स्वाम, आपको अनेक बाहूदर नेत्रम, अनेक भुजा, पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सर्वतः अनंत रूपम सब ओर से अनंत रूपों वाला पश्मी देखता हूँ विश्वरूप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 सर्वतो पश्यामि पश्यारीक्षारकदमेय पदछेद कीटीन गदिन चीणं च तेजोरासिं सर्वतम्त पशा तम आपको मैं मुकुट मुकुटयुक्त गदीनम गदायुक्त च और चक्रीनम चक्र तथा सर्वतः सब ओर से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 जानने योग्य परमम परम अक्षरम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है तम आप ही अस् इस विश्व जगत की परम परम निधानम आश्रय हैं। तुम आप ही शाश्वत धर्म गुप्ता अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अव्यय अविनाशी सनातन सनातन पुरुष फुर्ष पुरुष है ऐसा में मेरा मत मत है अनादिध्या मनंत वीर्य मनंत बाहू शशि सूर्य नेत्र पशा ताम दीप्त हु ज सा विस्विदीद अनादिध्या अनत वीर अनंत बाहू शशि सूर्य नेत्र पशा ताम दीपुताशव स्वेज इदं तपंत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 तो अपनी तेज से इस इ जगत को तपन संतप्त करते हुए पथ्या में देखता हूँ पृथ्वी ऋद ही व्याप्तम तुके केन सच दृष्टग्रवेद लोकत्रय प्रव्यथित महात्म त्वया इदि व्याया च दिश्चर् रूपं उग्रं तव दृष्वाद्र तब इदक्र व्यथित महात्म शब्दार्थ महात्म हे महात्म यह या यावा पृथिवो अंतरम स्वर्ग और पृथ्वी के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 कर लोकत्र तीनों लोक प्रव्यम अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं अमी ही तम सूर्य विशंति के प्राजलो गृणी स्वस्थित युक्त महर्षि सिद्ध संघा स्तुवती पुष्क भी अमी ही ऊं सूर संघाविशंति कैचि भीताजल गृह स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघा स्तुवी धी पुष्कला अन्व शब्दार्थ अमी वे ही संघा ही देवताओं के समूह स्व आप में विशंति प्रवेश करते हैं और के कुछ भीता भयभीत होकर प्राजल हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का विणती उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्ध संघा महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ती कल्याण हो ऐसा पुष्कलाभि उत्तम उत्तम स्तुति भी स्त्रोत्रों द्वारा स्वयं आपकी स्तुवंती स्तुति करते हैं रुद्रादित वसवो ये चाध्या विश्वश्नो मरुस्तपाश गंधर्वयक्षा सुरसीघा वीक्षे विस्मता रुद्रादित्या ये चाध्या विश्वे विश्व अश्विन मरुष्म गयक्षा सुर सिद्ध संघा वीक्ष च एव सर्वे अन्वय शर्क ये जो रुद्रदित्या रुद्र और बारह आदित्य तथा वसव आठ वसु साध्या साधे विश्वे विश्व देव अश्विनो अश्विनी कुमार क्या तथा मरुता मारुतगढ़ क्या और उस मपा पितरों का समुदाय क्या तथा गंधर्व, यक्षा सुरसिद्ध गंधर्व यक्ष गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं है वे सर्वे सब एव ही विस्मिता विस्मित होकर स्वाम आपको विक्षं देखते हैं रूपम महत्ते बहुव महाबाहो बहुबाहद बहुदर बहुदंष्ट कराल दृष्ट लोका प्रव्यथिताह परेद महत् बहुवक् नेत्र हालम दृष्टवा लोका प्रव्यथिता तथा अहम् अन्वय शब्दार्थ महाबाह हे महाबाहो ते आपके बहुवक्त्र नेत्र बहुत मुख और नेत्रो वाली बहुबाह बहुत हाथ जंघा और पैरों वाली बहुधरम बहुत उजरों वाली और बहुत करालम बहुत सी दाढ़ो के कारण अत्यंत विकराल महत् महान रूपम रूप को दृष्टवा देखकर कर लोका सबलो। प्रथिता व्याकुल हो रहे हैं तथा तथा अहम मैं अभी भी व्याकुल नभ स्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्याप्तनम दीप्त विशाल नेत्र दृष्टवा ही ताम दृतिम धृतिमी चिष्णु पदक्षेद नभयस्पृश्त अनेकवर्ण व्यात्तान दीप्त विशालेत्र दृष्टवा हि ताम प्रव्यथिता धृतिम न विंदा विष्णु अनवय शब्दार्थ ही क्योंकि विष्णु विष्णु नभ स्पृशम आकाश को स्पर्श करने वाली दीप्तम दे दीप्यमान अनेक वर्णम अनेक वर्णों से युक्त तथा व्यातान फैलाये हुए मुख और दिप्ट नेत्र प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त स्वाम आपको दृष्टवा देख कर आत्मा भयभीत अंत करण वाला मैं धृतिम धीरज और समम शांति ना नहीं बिंदा पाता हूँ दंस्ट्रा कराला चे मुखाने दृष्ट वै काला दिशो न जाने न लभे चर्मा प्रसिदेश जगन निवास परछेद दस्ट्रा कराला चे मुखाने दृष्ट एवं काला नल सन्नी दिश न जाने न लभे प्रसिद्ध प्रसिदेश जगन निवास हन वह शब्दार्थ दस कर दाढ़ों के कारण विकराल च और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 अस्मदीयरपी योध मुख्येद अमी चौंधृत राष्ट्र पुत्रे सह अवनील सघ सूतपुत्रः तथा असौ सहस्मदीय अभी वक्शंति दंष्ट्रा कराला भयानका केचि विलग्ना दशनाषु सदृश्य चूर्णितै पद छेद वक्श दसा करा भयानका कैचि विलग्ना दशनाषु संदृश्य उत्तम अन्वय श्रद्धा अमी वे सर्वे एव सभी धृतराष्ट्र राष्ट्र के पुत्र पुत्र अवनीपाल संघ सह राजाओं के समुदाय सहित त्वाम आप में प्रविशं प्रवेश कर रहे हैं क्या और भीष्म भीष्म पितामह द्रोड़ द्रोड़ाचार्य तथा तथा असो व सुत कर्ण और अस्मदीय हमारे पक्ष के कपी भी योद्धा मुख्य प्रधान योद्धाओं के सर सह सहित सबके सब ऐसी सब आपके दंस्टा करालानी दाढ़ो के कारण विकराल भयानकानी भयानक वक्त मुखों में तरमा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 यथा योबुगा समुद्रिमुखा द्रवंसी तथा नरलोकवीरा विषंति वक्त्यज्वल यथा यहा नदीना बहु अंबु समुद्र एव अभिमुखा द्रवंती तथा तव अमी नरलो कबीरा विशंति वक्त अभी विज्वलती अनवय शब्दार्थ यथा जैसे नदी नाम नदियों के बहुव बहुत से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 नरलोक वीरा नरलोक के वीर भी तब आपके अभिविज्वलंती प्रज्वलित वक्त मुखो में विसंति प्रवेश कर रहे हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसंति नाशा समृद्ध वेगा तथा विशंका सवा वक्सृगा यथा यहादी ज्वलनम पतंगा विशंति नाशा समृद्धवेगा तथा एव नाशा विशंति लोका वक्राणी समृद्धा अन्वय शब्दार्थ यथा जैसे पतंगा पतंग मोहवश नाशाय नष्ट होने के लिए प्रदीपतम प्रज्वलित ज्वलनमी में समृद्ध वेगा अति वेग से दौड़ते हुए शांति प्रवेश करते हैं तथा वैसे एव ही ये लोकाह सब लोग अपी भी नाशाय अपने नाश के लिए तो आपके वक्त मुखों में समृद्ध वेगा अति वेग से दौड़ते हुए विशंति प्रवेश कर रहे हैं है से ग्रस मान समल लोक न सम्र नैर्जलधि तेजो भीरा पूरी जगत समग्रम भाष्रतपंते तो विष्णु पदच्छेद से ग्रत मान समा लोकान समग्रान सम्रा वदन ज्वल्भि तेजो भी आग समास तव उग्रा प्रतपति विष्णु अन्वय श्रद्धा समग्र संपूर्ण लोकान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 संपूर्ण जगत जगत को तेजो भी तेज के द्वारा आपूर्य परिपूर्ण करके प्रतपन की तपा रहा है आख्याहिमे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसिद्ध विज्ञात नी प्रजा तव प्रवृत्ति पदछेद आख्या भाग्र रूप नम अस्त ते दें वर प्रसीद विज्ञाइमी आद्य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 भगवाच कालोस्मी लोकक्षकृत प्रवृद्ध लोकान्वृत्ता रीतेम न भविष्य स्थित प्रत्यनेशोदा कक्षेद अस्मि लोक छयकृत प्रसिद्ध लोकान्हर्त प्रवृत्ता रीते न भविष्य सर्वे ये अवस्थिता अवस्थि प्रत्यनीक योध लोक छयकृत लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध बढ़ा हुआ महा काल महाकाल अस्मी हूँ इस समय लोकान इन लोकों को समाह नष्ट करने के लिए प्रवृत्त प्रवृत्त हुआ हूँ इसलिए ये जो प्रतिनिकेशु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 उत्तिष्ठ तस्माष यश लव जीवा शत्रु भुंक्स्व एते समृद्ध मैया निता पूर्व निमित्तमात्र व्यसाची अन्वय शुद्धा तस्मात अतएव तम तु उठ उठ यश लभस्व प्राप्त कर और शत्रुन शत्रुओ को जीतवा जीतकर कर समृद्धम धन धान्य से संपन्न राज्यम राज्य को भोग ये सब शूरवीर भूक्ष एव पहले ही से माया मेरे ही द्वारा निहिता मारे हुए हैं सव्य हे है बाएं हाथ से भी बाढ़ चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्य हुआ था निमित्त एव तू तो केवल निमित्त मात्र च oh, च ंज द्रोणं चीष्म जद्रथम चर्ण तथान्यारा मधिष्ठा युगस्वेता शिणे सपत्ना वजछीद च द्रोणम चीस्म चये च कर्णं तथा अन्यान अभी मैया हता युवेता शिड़े सपत्ना अन्वय श्रुता द्रोणम द्रोणाचार्य और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 माँ व्यथिष्ठा भय मतकर निःसंदेह तू रड़े युद्ध में सपतना वैरियों को जेतासी जीतेगा इसलिए युद्धस्व युद्ध कर संजय वाच एक त्रुवा वचन केशव से कृता किरीटी नम सकूवाह कृष्ण स गत प्रणम्य पद छेद्वा वचनम केशव से कृता वेपनारीटी नम सी भूय एव आह कृष्ण स गम भीत, भीत प्रणम्य अनदार्थ केशव सेशव भगवान के, के इस वचनम वचन को श्रुवा सुनकर किरीटी मुकुटधारी अर्जुन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 गदगद वाणी से आह बोला स्थाने ऋषि के अर्जुनवाच स्थषिकेस्तवाकर्तिया जगत प्रहृष्यनुरजते चक्षासी भीता दिशो सर्वे सर्व च सिद्ध संघा प्रद्छेद स्थाने स्थानी ऋषिकेशव प्रकृतिया जगत प्रहीश्यति अजते चक्षा से सर्वे द्रवंधे च सिद्ध संघ अन्वय शिकेशमी स्थाने यह योग्य ही है कि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 अन दिन सदर यदेद कस्मा चेन न मरेन्म्हात्म गरीयसे ब्रह्मण अदिकर्त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 अक्षर अक्षर अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म है तत् वह तुम आप ही हैदिदे पुष पुराण विश्व परम निधान वेत्ता सिद्यम से परम च धाम या कथ विश्व वादक्षी ऑदिदेव पुष पुराण ऐसे विश्व पर वेत्ता असी वेद्यम च त्वया परम चावत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 प्रजापति नमः नमः ते अस्तु सहस्रक्रीवन चूया नमः नमः ते अन्वय शब्दार्थ ऑप वा वायु, वायु यम यमराज अग्नि अग्नि वरुणा वरुण शशांक चंद्रमा प्रजापति प्रजा के स्वामी ब्रह्मा च और प्रापितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं ते आपके लिए सहस्रकृत हजारों बार नमः नमस्कार नमः नमस्कार अस्तु हो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 सर्वं सी सर्वा पदछेद नमः पुरास्ता अथ नमः पृष्ठत नम अस्तु तेतर्व अन वीर्य सर्वं समाप्नोषि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 हे कृष्ण हे यादव हे सखे अजानत महिम तव इद मै प्रमाता प्रणये नह सामसि विहारशय्याशन भोजन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 आपके समान अपी भी अन्य दूसरा कोई न नहीं अस्ति है फिर अभ्यधिक अधिक तो कुता कैसे हो सकता है तस्मा प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसाद में जम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 दर्शय दीद दिवास पदक्षीद अदृष्ट पूर्व रिशित अस् दृष्ट भय न्यथित मन मे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 में मेरा मन मन भय नय से प्रव्यथितम अति व्याकुल भी हो रहा है इसलिए आप तुष अपने देव रूपम चतुर्भुज विष्णु रूप को एव ही। मुझे दर्शय दिखलाइए देवेश हे देवेश जगन्निवास हे जगन्वास प्रसन्न होइए हो गिम चाग्रहस्थ मेछा द्रष्टुम तथ ने चतुर्भुजन सहस बाहो भीश्वूर्तिद अहम् रीटीनम ग्रहस्थम इच्छा द्रष्टुमे चतुर्भुजन सहस्र बाहूर्ति अन्वय अहम् मैं तथा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 न एव उसी चतुर्भुजेन रूपेण चतुर्भुज रूप से प्रकट भ्री भगवान वाच मैया प्रसन्न तवाजुने दूपम परम दर्शित तेजो मन माध्यम यन्मे त्वदन्ये येन न दृष्ट पूर्व पदछेद मैं प्रसन्न नौ अर्जुनम परम दर्शित आत्मयोगा तेजो मैं विश्व अनत आद्यदन यृष्ट पूर्व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 अहम निलोके द्रष्टुम तदन ये न कुरु प्रवीर अनवय शुद्धार्थ कुरु प्रवीर हे अर्जुन निलोके मनुष्यलोक में एवं रूप इस प्रकार विश्वरूप वाला अहम मैं ना ना वेद यज्ञाध्यय नही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 ते व्यमू भा दृष्ट घोरमिद्रीकम व्यपेतभि प्रीतमना पुनः ततए मे रूपम प्रपश्य अन्वय किं शब्द मम मेरी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 अर्जुन वासुदेव तथा उत्तरा स्व दर्शयामास भूया च भूय एनम् भूत पुनः वपु महात्मा अन्वय किसुदेव वासुदेव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 दृष्वाइम मनुष्य इधम अस्मी संवृत्ता शब्दार्थ जनार्दन हे जनार्दन तव तो आपके इदम् सौम्यम अति शांत मानुषम रूपम् मनुष्य रूप को दृष्टवा देखकर कर अब मैं सचेता स्थिर चित्त संवृत्त हो गया अस्मि हूँ और प्रकृति अपनी स्वाभाविक स्थिति को गतः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 नि सदा अस्य इस दर्शन कांक्षण दर्शन की, की आकांक्षा करते रहते हैं है नहम वेदै न तपसा न न दान्य शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवासी मथा पदछेद न अहम वेद न तपसा न न दान नया शक्य एवं विध द्रष्टुम दृष्टव असी मथा अन्वय इन शब्दार्थ यथा था। था जिस प्रकार तुमने मुझको दृष्टवान देखा असी है एवं विधा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला अहम मै न न तपसा तप से न न तक दानेन दान से क्या और यज्ञ से ही द्रष्टुम देखा शक्य सकता हूँ भक्त अहम एवं विधोर्जुन ज्ञात द्रष्टुम प्रवेशुम च पर तप कदचेद भक्त तो अन्या शक्य अहम एवं विध अर्जुन ज्ञात द्रष्टुम प्रवेम च परत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 मामेति मत यमेति पांडव पदच्छेद मतकमृत मत् पर मतभक्त संगवर्जि नि सर्वूतेष् यमे पांडव अनुम श्रद्धा पांडव हे अर्जुन जो पुरुष केवल मत कर्म मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है मत परमह मेरे परायण है मद भक्त मेरा भक्त है वर्जित आसक्ति रहित है और सर्वभूतेश संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्विह वैर भाव से रहित है स व अन्य भक्ति युक्त पुरुष माम मुझको ही एक प्राप्त होता है ओम तत्सदी श्रीमदगवदीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवादे विश्व दर्शन योगो योग्याय